क्या था आप मन हाँ। तो था वहाँ प्रकाशको हम किसके विषय का प्रकाश करने वाला क्या है वही बुद्धि से लिया गया है देव मन और नहीं। नहीं। देव आत्मा कौन मानता है चार। चार। इंद्रे, इंद्रे तो और बुद्धि को आत्मा कौन मानता है और उसमें भी जो है मतलब तो क्षणिक विज्ञान आत्मा किसमें हैं बुद्ध मत नहीं हो तो नित्य विज्ञान आत्मा किसने है शंकराचार्य जो विज्ञान आत्मा है वहाँ विज्ञान आत्मा अभी फिर वही पर क्या था विलक्षणम अजडम का क्या ज्ञान ज्ञान ज्ञान अंतरा भी स्वतः ज्ञान के बिना भी दूसरे ज्ञान के बिना भी पुण्यवादाज का है मंत्री शत्रु आत्मा लगता हूँ ये अजड का लक्षण है या कहिए तो ये किसका लक्षण है अजड का लक्षण है अजट का लक्षण है ठीक है और वो अजड है और आनंद रूप है आनंद रूप आसमा की सिद्धि किस स्थान से करते हैं किस स्थान से करते हैं तो सुन से तो सुन से करते हैं तो आनंद रूप आसमा की सिद्धि किस लेबल पर होती है इस स्मरण इस स्मरण कब आता है नहीं नहीं स्मरण कब होता है किसका अनुभव होता है जागने पर स्मरण होता है किसका स्मरण होता है जागने पर स्मरण होता है स्वर्ण होता है शुभ का स्मरण होता है ये स्मरण अनुभव हो पाएगा तो अनुभव कब का है ये सोने के पहले का अनुभव हो सकता है सुख का अनुभव पहले इस स्मरण स्मरण नहीं आता पहले स्मरण आया तो इस पहले का अनुभव मान लो स्मरण कब आता है के तो तो सुख का अनुभव कब का हो सकता है सुसुप्ति का तो का हो सकता है सुख का अनुभव है न सुप्ती में सुख का अनुभव है सुसुप्ती के समय का वो सुख विशेष हो सकता है उसमें इंद्रिया निवृत्ता इंद्रिया अपने में तो तो तो का ने ने। इसे होने वाला सुख कार्यो ऐसी तो जिस सुख का स्मरण आ रहा है जागने आरोपी का सुख है सुसुप्ति के समय का सुख है सुसुक्ति के सुख है जिससे सुख नहीं है तो कौन सा सुख है आत्मस्वरूप सुख है आत्मस्वरूप तो में क्या हुआ है आत्मस्व सुख का तो हुआ सुख का अनुभव हुआ है ना तो आत्म सुख का अनुभव हुआ है तो वो किसने किया है अपने अपने आत्मा देखो स्वयं प्रकाश तो अपना प्रकाश करती है अपना प्रकाश करती अपने को जानती है अपने को जानती मतलब अपने अपना ज्ञान अपना अपने अपने में जानती है अपना अपना अनुभव करती है नुँ। अपना हाँ घट का ज्ञान घट का अनुभव घट का प्रकाश इसी बात है ना तो सत प्रकाश आत्मा है ना तो उसके स्वरूप भूत ज्ञान से ही उसका अनुभव हुआ है।, है तो ये सुख का अनुभव हुआ है तो इसलिए स्मरण होता है स्मरण के बल पर यह माना है उसको में सुख सुख सुख का है है है वो नहीं है। वो आत्म रूप है। तो आत्मा रूप रूप आत्मा आत्मा कैसे कैसा हैं ये तो हो गया था पाठक नाम अब इसके बाद नित्य में आया था नत्मस्वरूप कैसा है नित्य है, है नित्य तो स्तम नाम आत्म आत्मस्वरूप नित्य है तो नित्य कार्य क्या करते हैं सदा वर्तमान रहने वाले को क्या कहते हैं नृत्य करते है सदा वर्तमान रहने वाला मतलब भूत वर्तमान और भविष्य में रहने वाले को क्या कहते हैं नृत्य कोई भी किसी भी कोई भी ऐसा काल है जिसमें आत्मा ना हो आत्मा पहले थी अभी है और आगे भी रहेगी तो सदा वर्तमान करा सदा सदा रहने वाला हो न आत्मा, आत्मा सदा आत्मा है तो सदा किस में रहेगा में रक्षा घट जाएगा हम्म सदा नहीं किसमेंटेगा सदा सदा आत्मा में क्यों रहेगा सदा सदा सदा है नित्य का कल देखो नृत्यु नित्या नाम प्रकोप निशान है ना मृत्यु नित्या नाम नित्या परमात्मा को मृत्यु में नित्य कहा गया मित्यु नित्या नाम है ना नित्या जो एक वचन है वो परमात्मा के लिए नित्या नाम वो वचन है ये आत्मा का प्रसंग है जीव आत्मा का वो भी कैसा नित्य है अवध है ना अवध है नित्य है नित्य है ना ना हमने पे ठंड मारे शरीर के मारे जाने पर वो मरता नहीं है वो हमेशा बना रहता है ये सब कल हो गया था ना कल जी थोड़ा और अब रहा मैं अब देखना यदि आत्मा हमेशा रहती है ना तो उसका जन्म मरण कैसे सिद्ध होता है जन्म मरण कैसे कहा जाता है तो वह भूतानी जायते जीतते हैं सभी प्राणी उत्तम होते हैं सभी प्राणियों का जन्म होता है तो जन्म सुना गया ना? प्रजापति ही प्रजाज प्रजापति में प्रजा की रचना की प्रजापति में प्रजा को उत्पन्न किया इस प्रकार जन्म सुना जाता है भी सुना, सुना जाता है और श्री किसने क्या कहा है ममयिर महादेव धर्म में अश्विन आगे सर्व होता नागर है ना ना, उससे सभी सभी की की उत्पत्ति होती है, सभी का होता है, का होता बात आई पुना, पुना यहां पास में जो है ना वो रचना की भी बात आई है इससे पहले तो बोले ग्रामीण समूह है ना जो अवस्था प्रकृति के अधीन है अरे तो वहाँ तो? का है सम्बन्धित नहीं संबंधित नहीं है यही है विष्णामी पुना खुना प्रकृति के अधिन जो पर्वत या प्राणी है ना तेहां। तेहां। हाँ। तो अपनी प्रकृति का इनको मैं पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ भगवान तो अब देखना आत्मा नृत्य में ये है फिर मरण की बात कैसे आती है आता है ना कि उत्पन्न को संस्कार होता है हाँ तो कर्म करें मरने पर ऐसा करे तो सब बातें आती है तो कैसे होता है वही कहते हैं सलाह सी चेत चित्र मेरी आत्मा हिता रहती है तो जन्म वर्थम होता है जन्म मृत्यु कैसे होती हैं इकी के लिए ऐसा कहना चाहे तो उत्तर क्या दिया दे का संबंध ही इसके साथ आत्मा के साथ दे का संबंध ही आत्मा के जन्म में है जो आत्मा के जन्म कहा जाता है तो क्या वो आत्मा का देह के साथ संबंध ही आत्मा का जन्म देह से कैसे देह दे. आत्मा का नूतन देह के साथ संबंध ही आत्मा का जन्म कहा जाता है और जन्म का मतलब पहले आत्मा थी ही नहीं थी जन्म मतलब जो कहा जाता है उसकी दर्द तो कहा जाता है तो जा जा जा जा जा जा और जो मृत्यु की जाती है तो तो तो तो तो तो आत्मा से पूर्वे का हो पूर्ण देगा किससे तो तो पूर किस आत्मा ऐसी से पूर्वे काोग हो गया तो कहते हैं वो मर गया और सन्न हो गया तो नो नित्य है आत्मा और जन्म मृत्यु की साधा किस प्रकार कही जाते हैं ठीक है आत्मा नित्य होने पर भी धन ऋषु का व्यवहार उसको इस्तेमाल होता है व्यवहार भी अनुश्चित नहीं है उसको तो को कोई खंडन नहीं कर सकता है, है।, है। वो लोग देखते हैं वेदांत कहता है आत्मा नित्य है धर्मशास्त्र कहते हैं तो उसकी मृत्यु होती तो ऐसा कुछ विरोध होते हैं कतानी विरोध है तो जो देह का संबंध बोलेगा यहाँ भी कहा जाता है चलिए हो गया था अभी यहाँ देखेंगे वहां पर नित्यम अजडम नहीं। क्या कनिष्ठ के बाद क्या अणु देखो जीवात्मा का अणु परिमाण मानते हैं परमात्मा का विभू परिमाण मानते हैं विभू परिमाण वाली वस्तु रहती है और अणु परिमाण वाली वस्तु सभी स्थानों पर नहीं रह सकती है।, है न तो अणु परिमाण वाली स्थिति वस्तु और आत्मा अणु परिमाण है मतलब निरक्ष सूक्ष्म है सबसे अधिक हाँ बहुत सूक्ष्म है आत्मा अब देखना जो आत्मा का अणु कहा गया है, है ना? तो नैयायिको के मत में जो तो मन है ना वो भी परम अणु का ही कहते ना नैया तो आप वेदांत इससे तो नैयायिकों का मन वैसा अणु है क्यों तो, क्यों तो स्थितियों में उसकी उत्कत्नी कही गई है एक अस्मा जैसे प्राणा मना सर्वेन्द्रियाण क्या एक असमत जैसे प्राणा वाली जो तो पृथ्वी विश्व आएगी ऐसा है कि परमात्मा से प्राण मन और शरीर में भी है तो जब मन है ना तो जो वस्तु उत्पन्न होगी वो निर्वय होगी और यहवत कैसा है तो यद्यपि इंद्रियों में सब इंद्रियों की शेक्षा मन की श्रुप तो सकते हैं आप लेकिन वो श्रुति के आधार पर निर्वयो शुद्ध नहीं होगा निर्वयोग जो सिद्ध नहीं हो रखेंगे उसकी, उसकी, उसकी, उसकी, उसकी समझ आती है तर्क के आधार पर कर सकते हैं हम ही मतलब वेदांत भी मानता है इसमें कोई समझ नहीं है वो कहते हैं और निर्भयोग आत्मा देखता है अणु वैसा निर्भयोग ठीक है तो आत्मा अणु परिमाण का आ गया तो कहते हैं अणुत्तम कथम अणुत्तम का थे अनुपरिमाण आत्मा का अनु परिमाण थे ऐसा इसी चेत मेरी ऐसा करे तो इसका उत्तर बताते हैं अड़ु परिवार आत्मा ना रहता है हृदय में और परमात्मा जी है सब जगह रहता है और सब जगह रहने पर भी हृदय में भी रहता है परमात्मा सब जगह रहेगा हृदय में भी रहेगा और आत्मा जो जीवात्मा है वो हृदय में ही रहता है अणु तो कल बताया था ना हृदय अंतर ज्योतिपुर हृदय के अंदर ज्योति भूष त्मा और क्या बताया था कशु हृदय हृदय में इस पर कहते हैं हृदय प्रदेशात उत्मती गी आगछती चा शास्त्र प्रतिपादनाथ हृदय प्रदेशात उत्क्रामती हृदय प्रदेश से उत्क्रमण करता है गा आगती जाता है और आता है आत्मा हृदय स्थान से उत्क्रमण करता है मतलब मर करके करुण फल होने के लिए आत्मा दूसरे लोक में जाएगा तो जाने के पहले वो निकलेगा शरीर जाने के पहले तो वो जो निकलना है उसके लिए क्या शब्द आज उत्क्रांति या उत्क्रमण ठीक है उत्क्रांति गमन समझेंगे ना समझे गमन मतलब जाना उसके पहले वो शरीर तो से वो उत्क्रांति है मतलब तो गति की गमन की पूर्वकालिक का अवस्था को कहा गया है उत्क्रांति तो हृदय स्थान से उत्क्रमण करता है उत्क्रमण के लिए बताया था ना कल सर में कि मरते समय क्या है कि हृदय का ये हृदय से अग्र है कि हृदय का अग्रभाव प्रकाशित हो जाता है प्रकाशित हो जाता है मतलब ज्ञात हो जाता है उसको है ना नाड़ी का सब ज्ञान हो जाता है तो तेल प्रद्युत तेल उसके प्रकाशित होने से ये आत्मा निकलती है हृदय में रहने वाली आत्मा निकलती है कहाँ से निकलती है चतुसों व मूर्धनों वा अन्य जो वा शरीर जैसे या तो चक्ु से निकल जाएगी या तो ब्रह्मग्रंथ से निकल जाएगी या तो शरीर की किसी भी भाग से निकल जाएगी उत्क्रमण करेगी तो विभु वस्तु निकल सकती है विभू मतलब व्यापक जो वस्तु एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है वो निकल सकती है जा सकती है आ सकती है सब हो सकता और है और जो सब जगह है उसमें कुछ हो पाएगा तो आत्मा जब उत्क्रमण करती है तो इससे क्या सिद्ध हुआ वो विषि हुई कैसे सिद्ध हुई अच्छा तो करती है छुट्टियाँ देखना हो जिसमें पूरा देखो बहुत इससे मिल जाएगा सागर है अच्छा और उत्क्रांति हो गयी गति देखो कौशी आता ये वही असमात्म की चंद्रमसम सर्वे गे के क्या अस्मत् जो पूर्ण करने जो पूर्ण कर्म करने वाले इस लोग से जाते हैं पूर्ण कर्म करने वाले इस से, इसलोक चंद्रमसम सर्वे थी सभी चंद्रमा के पास जाते हैं किसके पास जाते हैं या वे सभी चंद्रोक जाते हैं तो जाना सुना गया है गति जो गति सुनी गई जब विभुम सिद्ध होगी तो गति से जो कैसा सिद्धोगे अनु अनुद्धोगे और फिर देखो में आता है तस्मात लोका, लोका है तो कर्म भोगने के लिए जाता है जब पूरा पूरा हो हो जाएगा भोग हो जाएगा भोग तो फिर यहीं पर छूने लोक में आ जाते हैं है ना तस्मात लोका एगच लोकाय कर्मणे कर्म करने के लिए इस लोक में फिर आ जाता है कर्म करने के लिए इस लोक में फिर आ जाता है दूसरे लोक से ऊपर के लोग से तो जो उसका आना सुना गया है तो बिहु का संभव होगा तो उत्क्रांति गति और आगति से कैसे होता है उसका अनुपरिणाम उत्क्रांति गतिगति ना के ब्रह्म सूत्र है ना ब्रह्मसूत्र में भी अहु भी बताया आत्मा को और उत्क्रांति गति या के द्वारा उसका अनुपरिणाम भी सिद्ध किया है तो हृदय प्रदेश आप हृदय प्रदेश करता है।, जाता है।, और आता है।, तो जाता है कहा जाता है अन्य लोगों को जाता है कर्म फल भोगने के लिए अच्छा हृदय प्रदेश उत्क्रमण कम करता है देश त्याग के समय तो पंक्ति कैसे लगाएंगे देश याग के काल में देश याग के समय हृदय स्थान के उत्क्रमण करता है पूर्ण के और कर्म का फल भोगने के लिए व्यक्ति अन्य लोगों में जाता है और क्या आगे पुनः कर्म करने के लिए या पुनः करने के लिए में जाता है। हो गया किसी शास्त्रीय प्रतिपादना इस प्रकार शास्त्र में आत्मा की उत्क्रांति गति और आगति का प्रतिपादन होने से इस प्रकार शास्त्र में आत्मा की उत्क्रमण गमन और आगमन का प्रतिपादन होने से आत्मा अनुभवती मतलब आत्मा अनुसित होती है बहुत ही होती है आत्मा कैसे सिद्ध होती है अनुसित होती है इससे कैसा सिद्ध हुआ वो अड़ू की बहुत कुछ आएगा इसमें भी है देखते हुए अब देखना अड़ुआत्मा है कहाँ रहती है वो हृदय में तो अणु आत्मा हृदय में रहती है तो पूरे शरीर में होने वाले शुद्ध उपकान अनुभव कैसे करेगी मतलब शंका करने वाले का ऐसा विप्रा है कि आत्मा को विभु माना जाए विभु आत्मा सब जगह रहेगी तो पूरे शरीर में रहेगी तो पूरे शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करेगी सिर में चंदन लगा लो मस्तक पे, तो ठंडा ठंडा लगेगा लगेगा क्या लगेगा मेरे तो सिर में सुख हो रहा है और पैर में कंटक लग जाए तो ठंडा होने लगेगी दुख होने लगेगी तो अब आत्मा तो हृदय नहीं रहती है तो पूरे शरीर में होने वाले शुभ दुख का अनुभव कैसे करेगी तो शंका लेकिन व्यापक हो तो ने हाँ। ने ने ने के अनुभव करने वाला चेतन नहीं होगा हो रहा हो क्या तो ये अनु कि आत्मा अनु होकर हृदय यदि आत्मा अणु होकर केवल हृदय स्थान में रहती है तो, तो सर्वत्र संपूर्ण शरीर में होने वाले सुखम दुखम संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख और दुख का सामान्य रूप से कैसे अनुभव करती है अभी मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ यहाँ जो है ना ज्यादा अनुभव हो यहाँ कम हो ऐसा तो नहीं है बराबर पता चलता है है तो सभी शरीर में होने वाले सुख और दुख का सामान रूप ऐसी कैसे नो करती है कौन ये प्रश्न कब होता है जब आत्मा को अणु मानकर अणु माना गया है हृदय में स्थिति मानी गयी है अणु आत्मा की हृदय अणु मानने ऐसी अणु होकर केवल हृदय स्थान में रहता है तो संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख और दुख का सामान कैसे से, क्या हो गई इसका समाधान कमरे के एक भाग में रहता है पर पूरे कमरे प्रकाशित करता है कि नहीं? नहीं जितना बड़ा कमरा है उतना बड़ा दीपक रखना पड़ता है ऐसा तो नहीं है बहुत सारी प्रकाश मान होती है मड़ी कमरे के एक भाग में रहेगी और पूरी ही कमरे को प्रकाशित करेगी ठीक है आकाश एक है पूरे संसार को प्रकाशित करता है यथा प्रकाशित है से तो फिर बोलो जिस प्रकार दो एक सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है प्रकार आकाश में स्थित को, को है तो उसी प्रकार से क्या है कि क्षेत्री का जो क्षेत्र ज्ञापन पूरे शरीर को प्रकाशित करती है या पूरे शरीर में होने वाले सूर्य प्रकाशित करती है प्रकाशित करके बस ध्यान की है तो मतलब ये जैसे कि दीपक को दीपक पूर, को पूरे कमरे को प्रकाशित करे इसलिए पूरे कमरे में रहना जरूरी है ना कमरे के एक भाग में है पर दीपक की प्रभाव तो पूरे कमरे में फैली हुई है दीपक की प्रभाव सूर्य एक स्थान पर है और उसकी प्रभाव कमरे में फैली हुई है यानी एक जगह रहती है उसकी प्रभाव फैली हुई है अब यहाँ पर प्रभा और दीपक को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप कितने से स्थान में यदि आप दीपक को रख देंगे तो प्रकाश उसके अंदर हो जाएगा थोड़ा बड़ी जगह ले जाओगे तो फैल जाएगा हुँ? तो दीपक का जो प्रकाश है या दीपक की जो प्रभा है तो कहीं फैल जाती है कहीं संकुचित हो जाती है तो संकोच और विकास ये दीपक के स्वरूप का है की प्रभा का है। प्रभा, प्रभा है प्रभा का है दीपक का स्वरूप तो उतना ही दीपक के आस्तिक रहने वाली जो प्रभा है उसका संकोच विकास है सूर्य के स्वरूप में पूजन करना है सूर्य वही है उसका प्रकाश फैल रहा है आप यहाँ बड़ा भारी एक मकान बना दो तो उसके अंदर प्रकाश नहीं आएगा तो आपने अवरोधक तो आपने खड़ा कर दिया नौन है प्रभा आती है प्रभा जाती है सूर्य तो वही रहता है तो संकोच विकास किसका होगा प्रभा का होगा सूर्य का होगा क्या दीपक का होगा क्या तो ये बात करती है तो जैसे कि कमरे के एक भाग में दीपक रहने पर भी उसकी पूरे कमरे में व्याप्त हो जाती है सूर्य के स्थान में रहने पर भी उसकी प्रभा सब जगह व्याप्त हो जाती है तो एक प्रभा का आश्रय कौन है दीपक सूर्य है ना तो ये तो सूर्य का शुरू हो गया और एक उसके आश्रित रहने वाली कौन होगी तो उसी प्रकार से ध्यान रखना कि ये विशेषता जो इस मत में जो आत्मा है अलू है ज्ञान स्वरूप है तो अजम बोला गया है ना स्वयं प्रकाश आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो स्वयं प्रकाश आत्मा है और उस स्वयं प्रकाश आत्मा के आश्रित भी एक ज्ञान रहता है उस आत्मा के आश्रित भी एक ज्ञान रहते ज्ञान को क्या कहते हैं धर्मभूत ज्ञान क्या कहते हैं तो उस आत्मा के आश्रित भी एक ज्ञान रहता है उस ज्ञान का आश्रय कौन हो गयी तो उस ज्ञान का आश्रय होने से आत्मा को क्या कहेंगे ज्ञान का आश्रय तो क्या होता है नैयायिक मत में आप ज्ञान महात्मा आत्मा आत्मा क्या है ज्ञान का अधिकरण है और शंकर मत में आत्मा क्या है ज्ञानक स्वरूप है ज्ञानकूप विशेषता दोनों मानते हैं ज्ञान स्वरूप मानते हैं और ज्ञान का क्यों तुम श्रुतिया दोनों प्रकार से श्रुतियाँ उसको ज्ञान स्वरूप भी कैसी है एक उसमें भ्राता मनता विज्ञाता बोधा अलताया है ना बोधा करते क्या है बुद्ध का अधिकरण ज्ञान का अधिकरण तो उसको ज्ञान का अधिकरण कहती हैं और ज्ञान स्वरूप भी कहती हैं। है। तो, है। है। तो दोनों भी माना जाता है दोनों क्यों माना जाता है जो सुखियाँ दोनों, दोनों कहती दोनों माना जाता है अब जरूर है की नैयायी की कहते हैं आत्मा ज्ञान का अधिकरण है ये भी कहते हैं ज्ञान का अधिकरण है नहीं एक नैयाय में आत्मा जिस ज्ञान का अधिकरण है वो ज्ञान कैसा है अनित्य है और दूसरे में आत्मा जिस ज्ञान का अधिकरण है, है, है वो ज्ञान कैसा है न और विषय का प्रकाशक वही ज्ञान है कौन जो आत्मा के आस्तृ जिसको की वहाँ बुद्धि कहा गया पहले बुद्धि से विलक्षण आत्मा है न तो आत्मा के आस्त्रित ज्ञान है जो की विषय का प्रकाशक है वो क्या है बुद्धि कहा गया करता है और धर्म सबको प्रकाशित करेगा घटपटादी सबको प्रकाशित करेगा और आत्मस्वरूप को भी प्रकाशित करेगा कैसे अभी सब समझाएंगे सब समझाएंगे चिंता मत करो तो जैसे की कमरे के एक भाग में रहने सर भी अपनी प्रभाव से पूरे कमरे को व्याप्त करता है तो आत्मा शरीर के एक भाग में रहने पर पूरे शरीर को व्याप्त कैसे करेगी अपने ज्ञान गुण भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं ज्ञान ज्ञान गुण भी कह सकते हैं ये जो आत्मा की आस्तिक है ना तो अब ये सिर्फ तो दो ज्ञान समझ रहे एक तो ज्ञान स्वरूप आत्मा वो आधार है और उसके आस्ती भी ज्ञान रहता है उसको क्या कहेंगे हाँ तो और तो उसके द्वारा क्या है आत्मा पूरे शरीर में आत्मा का धर्मभूत ज्ञान पूरे शरीर में व्याप्त रहेगा आत्मा का धर्मभूत ज्ञान पूरे शरीर में व्याप्त व्याप्त रहेगा तो पूरे शरीर में व्याप्त रहेगा तो इस प्रकार धर्मभूत ज्ञान की व्याप्ति से आत्मा पूरे शरीर में होने वाले सुख दुःख को प्रकाशित कर देगी सुख दुख को जान देगी ब्रह्म सूत्र में गुणाद व आलोक वुणाद व आलोक इस सूत्र में प्रकाशित है गुणात्वा गुण है ना ये आत्मा का ज्ञान धर्म बहुत ज्ञान कह गुण है, है। और आलोक आलोक के समान ये आलोक जो था था है सब जगह तो गुणात् व वा आलोक वे में सोचने अब इसको भी धलती देना चाहते हैं गीता में बहुत बढ़िया सूर्य का दृष्टांत दिया है ना हाँ एक जगह रहकर कैसे विकासित करेगा तो वो गीता ही बता रहेगा मड़ी द्विमड़ी द्विभा कहते हैं मणि और द्विमड़ी का क्या होता है सूर्य क्या होता है आकाश आकाश की मणि कौन है भी ना सूर्य को मणि सूर्य तथा दीपक आदि की किस पे कहीं कुछ क्या कह कहीं एक स्थान में स्थिति होनी पर भी कहीं एक स्थान में किसकी मणि सूर्य और दीपक आदि की कहीं एक स्थान में स्थिति होने पर भी किसकी प्रभा मणि की मणि की दीप की इनके प्रभा की सर्वत्र एक रूप से व्यक्ति के समान इनकी प्रभा की सर्वत्र समान रूप से व्यक्ति के समान इनकी प्रभाव से फैलती है न? न प्रभा की सब जगह प्रभा की सर्वत्र का सभी स्थानों पर प्रभा की सभी स्थानों पर समान रूप से व्याप्ति के समान लग गया ज्ञान से क्या हुआ ज्ञान गुण लगा धर्म बोर्ग धर्म उत ज्ञान की सर्वत्र संपूर से संपूर्ण शरीर तो में एक रूपेण व्याप्ता सब सब जगह समान रूप से व्याप्ति किसकी कही नहीं है धर्मभूत ज्ञान की और किसके समान प्रभा की प्रभा के सर्वत्र समान रूप ऐसी व्याप्ति के समान है ना बस मणि दीप मणि दीपक आदि की किसी एक स्थान में होने पर भी उनके प्रभा की सर्वत्र समान रूप ऐसी व्याप्ति के समान ज्ञान की सर्वत्र या ज्ञान की सभी शरीर में पहले प्रभा की सर्वत्र प्रभा के सभी स्थान पर समान रूप ऐसी व्याप्ति होने के समान धर्ममूट ज्ञान की सभी शरीर में समान रूप ऐसी व्याप्ति होने के कारण व्याप्ति तो संपूर्ण शरीर में व्याप्ति है ना तो जो है ना आत्मा किसके द्वारा प्रकाशित करेगी सुख दुख को संपूर्ण शरीर संपूर में होने वाले कल अनुभव है सभी शरीर संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करने में कोई विरोध अनुभव करेगा आत्मा और किसके द्वारा करेगा अनुभव करेगा अच्छा तो धर्मभूत ज्ञान एक बार समझियोर लगाना कि है ना व्याप्ति वक ऐसा कर सकते हैं जिस प्रकार के कारण जिस प्रकार मणि सूर्य और दीपक आदि की प्रभा की सर्वत्र समान रूप से व्याप्ति होती है जिस प्रकार मणि जी मणि और दीपक आदि की किसी एक स्थान में स्थिति होने पर भी उनकी प्रभा की सभी स्थानों पर समान रूप से व्याप्ति होती है उसी प्रकार आत्मा को हृदय स्थान में स्थित होने पर भी कह सकते हैं आत्मा को हृदय स्थान में स्थित होने पर भी उसके धर्म मुठ ज्ञान की सभी सानों पर समान रूप से व्यक्ति होने के कारण संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करने में कोई विरोध नहीं है सुख दुख का अनुभव आत्मा किसके द्वारा करेगा धर्मूर्ध ज्ञान के द्वारा करेगा संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख का बात समझ तो ज्ञान स्वरूप और ये ज्ञान का समझे ना और आगे आएगा सब तो ये जो इस अब, अब इसको प्रक्रिया समझो थोड़ा ध्यान की कल ये देखना नयायिक मत में ज्ञान कैसे होता है आत्मा वो है विभु होने पर भी शरीर में है हृदय में भी है, है तो सब चीज है तो मन तो हृदय में है है ना नयायिक संबंध भी कैसा है अनुपरिमाण है शांत योग और शांकर मत में मन का मध्यम परिमाण माना गया है मन का और नयायिक मत में कैसा है तो तो मन अणु होने पर भी नहीं है। इतने अंतर रह है जाता है तो, भी तो, भी तो, भी तो अब देखना की न्यायिक मत में ज्ञान कैसे होता है हृदय में तो ये आत्मा का मन के साथ संयोग आत्मा का और मन का संयोग होगा जब नेत्र के साथ तो नेत्र संयोग होगा विषय के साथ जैसे कि सूर्य की किरणें यहाँ तक का आती हैं है आप ताश जो तो प्रकाश जाता है ना तो नैया कहते हैं कि सूर्य इंद्रिय कैसी तेजस है तो चक्षु इंद्रिय तेजस है तो इसकी किरणें विषय स्थान पर जाती है किरणें किरणे बाकी तो किरणों के द्वारा चक्षुदाता विषय स्थान पर कह सकते हैं तो पहले आत्मा और मन का संयोग हुआ और फिर मन का संयोग किसके साथ हुआ अभी चक्षु का संयोग हुआ विषय तो सब जुड़ गए ना? तो जब चक्षु का संयोग हुआ विषय के साथ घट तो के साथ तो क्या ज्ञान हो जाएगा घट का देट देट अब ये ज्ञान जो है ना विषय इंद्री के संयोग से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसे इंद्री के संयोग से ये ज्ञान और जब पट के साथ संयोग होगा तब किसका ज्ञान उत्पन्न होगा ये ज्ञान उत्पन्न होता है जिंद ज्ञान है ना कैसा ज्ञान है पहले आत्मा का अभिन्द्री का और मान लीजिए जब आज ज्ञान होता है इस स्पर्श का तब क्या होगा पहले से। कब ऐसी बोलो आत्मा का अभिनमन का आत्मन संयोग तो सब जगह बराबर है किसी इंद्री के साथ संबंध त्वक के साथ प्रकृत होगा स्पर्श का जैसा स्पर्श वो सीख है उष्ण है वो जो है ना मदू है या कठोर है तो, वो वो है तो है, ये शब्द तो तो के जो ये प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया है होगी ना अब ये है कि जैसे इंद्री विषय देश में जाती है तो स्वगिंद्री कहीं जाती नहीं है स्वख को ले जाना पड़ेगा जिसका स्वगिंद्री कहीं जाएगी विषय विषय को स्व पास लाना पड़ेगा या हाथ को ले जाएगी स्वगिंद्री में नहीं जाएगी सक्ष जाती है फ्रोट नंदी भी कहीं नहीं जाएगी शब्द जी चित्र न्याय से आता है नैयायमत में है ना? तो ऐसी प्रक्रिया भी है और शांत योग और शांकर कर्म की प्रक्रिया मिलती मिलती कितना मेल है तो अब ध्यान देना नयायिक मत में क्या है मन का अनुपरिमाण है है ना? तो मन का अनुपरिमाण है तो मन शरीर से निकलता नहीं यदि निकल गया तो मर जाएगा वो आत्मा तो शब्द के है उसकी तो तो तो चेतना किस्ते है आत्मा चेतन है लेकिन शरीर में जो है ना वो जीवित है किसको लेकर कहा जाता है मन को लेकर किसको लेकर हाँ? मन मन गया। प्राण है प्राण भौतिक है वेदांत में भी प्राण भौतिक है न्याय में भी भौतिक है लेकिन न्याय लगना वेदांत ने उयु विशेष को प्राण कहा गया है और वेदांत में सूक्ष्म शरीर में प्राण माने गए हैं तो मरने के बाद भी क्या है प्राण है, तो है, तो है, तो है? है शरीर में इंद्रिया है शरीर में लेकिन इंद्रियों की नाश्ता इंद्रियों का नाश है नया मन केवल रहेगा न सूक्ष्म शरीर में नहीं है अब सूक्ष्म शरीर की का कार्य केवल मन से सम्पन्न हो जाता है मन एक लोक से दूसरे ऐसा नहीं तो है तो मन तो निकलेगा नहीं यदि मन निकल जाए तो वो क्या है मर गया। मन, क्या मन निकला तो मर जाएगा मन, मन निकले तो प्राणया ऐसा नहीं है अब इसमें सांख्योग और शंकराचार्य के मत में क्या है मन का प्रमाण मध्यम नहीं हो सकता है उत्पन्न मध्यम का मतलब मध्यम का क्या है तीनों मत में आत्मा बिहू है शांति शंकराचार्य के मत में आत्मा कैसा है और मन कैसा है मध्यम परिवार है मध्यम परिवार का मतलब क्या है लेकिन वो इंद्री के द्वारा उसका बाहर भी प्रसरण होगा जैसे देखो इनक्रिया ज्ञान की प्रक्रिया कैसी है आत्मा और मन का संयोग है ही और मन का संयोग किसके साथ होगा कि और चक्षु का संयोग होगा विषय के साथ तो इसको एक उदाहरण से समझो जैसे कि एक सरोवर में जल भरा हुआ है हम्म। अब उसको किसी खेत में ले जाना है, है? तो सरोवर के जल को खेत में ले जाने के लिए क्या नली बनानी पड़ती है नली होती है ना तो नली के द्वारा सरोवर का जल कहाँ चला जाता है खेत में तो यहाँ पर क्या है की सरोवर के स्थान में क्या है है और सरोवर में क्या है जल है तो जल्द के स्थान में यहाँ अंताकरण है ना और ये जो, ना जो है ना जो अंताकरण है ना मन का मतलब अंताकरण तो जैसे आत्मा और मन का संयोग है मन का संयोग किसके साथ है मान लीजिए घट के साथ है मन का संयोग किसके साथ हुआ नहीं आत्मा और मन का संयोग मन का संयोग और चक्षु का संयोग तो जब चक्षु और घट का संबंध हुआ ताँ ताँ तो अंतरण चक्षु से निकलकर कर में जाता है ये मानते हैं चक्षु जैसे कि वो उसमें छेद कर दो कहा है ये और फिर नाली के स्थान पर जो है इसका प्रसार जो रहेगा है ना फिर नाली के स्थान पर जो प्रसार है छेद हो गया समझ लेगा तो अंताकरण कहाँ चला जाता है विशेष में तो सरोवर का पानी खेत में जाता है खेत खेतोण है तो पानी कैसा हो जाएगा चितु। और चतुष्कोण है तो चतुष्को व्यक्त हो जाता है तो वही बाहर मान लीजिए घट है तो अंताकरण घट देश में जाकर घटाकार हो जाएगा और पट देश में जाकर क्या हो जाएगा पटाकार पर हो जाएगा घटपट विषय है ना तो अंताकरण का विषय के आकार का परिप्रणाम हो जाता है तो अंताकरण के विषय के आकार अंताकरण का द्वितीयाकार परिणाम ही वृत्ति कहा जाता है वृत्ति क्या है अंताकरण का द्वितिया बातें समझ लो अंताकरण घट देश में जाकर कैसा हो गया और देश में जाकर कैसा हो गया तो अंताकरण का द्वितीयाकार परिणाम ये क्या है वृत्ति है वृत्ति अंताकरण का द्वितिया परिणाम कोई वृत्ति कहा जाता है तो यही घट ज्ञान भटक है घट ज्ञान रूप घट ज्ञान रूप अक्सर में अंतरण मन वो घटाकार फटाकार सब हो जाता है ये जब प्रत्यक्ष ज्ञान के स्थल है स्मरण जब आता है तो तो बाहर जिसे रहते हैं अंदर ही विषयाकार नाम होता है मन का अब ये बात अलग है इतनी समान रूप से तीनों दर्शनों में प्रक्रिया है हालाँकि कुछ अंतर यक्षाद्रमण संक्रमण में है और फिर वहाँ अंतरणा वक्षिण चैतन और उसन का वो ऐश्च्य मानते हैं ये थोड़ा अलग है लेकिन इतनी जितनी कही गई काम ने इतनी तीनों में समानता इतनी है संक और और मतलब आगे की में थोड़ा भेद भी है तो इतनी समानता है मतलब क्या अंताग्रण विषय देश में जाकर विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है ठीक है ये संक और और मतलब इतनी समानता है आगे की नीति थोड़ा अलग होगी तो ध्यान देना तो यहाँ पर जो घट ज्ञान किसको प्रकाशित करता है गया सकता है वृत्ती प्रेट है अब ये विशिष्टाध्य प्रक्रिया अब देखना कि न्याय वैशे मत में चक्षु बाहर गया है ना चक्षु का विषय के साथ संबंध हुआ अंतरण गया है ना और विशिष्टा मत में भी अंतरण मन है मन अड़ परिमाण है मतलब वो वैसा शरीर व्यापी मध्यम परिणाम नहीं आई ऐसा निर्भय नहीं है और वो ऐसा मत गंभीर नहीं है तो वो भी क्या है कि मन भी बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ भी पहले आत्मा मन का संयोग होगा और मन नहीं थोड़ा भूल हो गई आत्मा के आसर धर्मभूत ज्ञान है ना आत्मा का आस क्या है तो धर्मभूत ज्ञान का मन के साथ संबंध धर्मभूत ज्ञान का मन के साथ मन का संबंध चक्षु के साथ और चक्षु का संबंध आत्मा के आसिक धर्मभूत ज्ञान है धर्मभूत ज्ञान का सम्बन्ध है मन का संबंध चक्षु के साथ मन का के साथ चक्षु का संबंध हाँ, तो चक्षु का संबंध विषय के साथ, के साथ, के साथ बाते है बातें बनिए तो धर्मभूत ज्ञान इस रास्ते से ना चक्षु द्वारा निकल करके विषय देश में जाकर विषय के आकार पर हो जाएगा विषय देश में जाकर के तो ज्ञान जो है ना घट देश में जाकर कैसा हो जाएगा और तो पट में जाकर हो जाएगा पटाकार पता तो पटाकार ज्ञान ही पटाकार धर्मभूत ज्ञान का पटाकार परिणाम ही क्या है पट ज्ञान है ना मतलब तो धर्मभूत ज्ञान का वित्तीय परिणाम व्यक्ति है तो पट स्थान में जाकर धर्मभूत ज्ञान कैसा हुआ पटाकार तो घट स्थान में जाकर हुआ घटाकार परिणाम हुआ तो एक तो बात तो यहाँ पर जो है विषयकार परिणाम किसका हुआ धर्म बुद्ध ज्ञान का तो ही इसका कर रहा है किसका विषय का विषय का धर्म बुद्ध धर्मभूत प्रकाश कर रहा है तो ये विषय प्रकाशन ज्ञान है और मनुस्मृति में ये यही बताया है वो ज्ञान को ही जो है विषय स्थान में जाकर के प्रकाशित करता है ज्ञान ये मनुस्मृति होती है मनुस्मृति ने इस ही बताया है ओम पूर्ण पूर्ण मिलम पूर्ण पूर्ण वत्य पूर्णस्या पूर्णमा पूर्णमेवा वशिष्य ओम शांति जो कैला में जाना जिंदगी घड़ी लेट है इसको मिला दो देख के चलाएंगे तो आपको पार्टी जारी हो